त्वचा रोगों से ना हो परेशान औषधि खरपतवार भटखटिया के विशेष काढ़े से करें स्नान लेखक पंकज अवधिया कार्तिक का महीना शुरू होते ही अधिक नमी के कारण नाना प्रकार के त्वचा रोग त्वचा रोगों का आक्रमण होने लगता है वर्षों पुराने दबे हुए महारोग फिर से उभर आते हैं बाजार में उपलब्ध आधुनिक दवाएँ कुछ समय तक ही प्रभावी, प्रभावी रहती हैं और फिर आम लोग इन रोगों की जकड़ में आ जाते हैं क्योंकि यह महीना महत्वपूर्ण पर्वों का होता है इसीलिए पारंपरिक चिकित्सकीय ज्ञान रखने वाले नवरात्रि के पहले दिन ही से सामान्य स्वास्थ्य की विशेष देखभाल करने की सलाह देते हैं वे दैनिक भोजन में जड़ी बूटियों को शामिल कर देते हैं साथ ही विशेष प्रकार के प्रकार के काढ़ों से प्रतिदिन शरीर को साफ करने की सलाह देते हैं इससे शरीर पूरी तरह कीटाणुओं से सुरक्षित रहे ग्रामीण जीवन में पहले ये काढ़े इस मौसम में बहुत महत्व रखते थे आज प्रदूषण के घर हमारे शहरों में इनकी अधिक जरूरत है वर्ष 1985 से देश के विभिन्न भागों में किए जा रहे वानस्पतिक सर्वेक्षणों से 3000 से अधिक प्रकार के ऐसे काढ़ों के विषय में विस्तार से जानकारी मिली है जिनका प्रयोग पारंपरिक चिकित्सा में पीढ़ियों से होता रहा है इन काढ़ों के साथ पानी शब्द जुड़ा होता है जैसे कड़ू पानी कोसम पानी आदि ये काढ़े यूँ तो साल भर प्रयोग किए जाते हैं पर कुर और कार्तिक के महीनों में इनका महत्व तो बढ़ जाता है आसपास खेतों बेकार जमीनों और जंगलों में उग रही वनस्पतियों की सहायता से विशेष काढ़े तैयार किए जाते हैं पारंपरिक चिकित्सक मानते हैं कि आस उग रही वनस्पतियों का प्रयोग ही बेहतर है विशेष वनस्पति के लिए अनावश्यक दूरी करना तय करना ठीक नहीं है आमतौर पर त्वचा रोगों या स्नान के लिए प्रयोग किए जाने वाले काढ़ों का नाम सुनते ही नीम की याद आ जाती है इसमें कोई शक नहीं कि नीम के रोगाणुनाशक गुणों की कोई सानी नहीं है पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पारंपरिक चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले अधिकतर काढ़ों में नीम का उपयोग नहीं होता है पारंपरिक चिकित्सक दावा करते हैं कि जंगलों में मां प्रकृति ने नीम से अधिक प्रभावकारी जड़ी बूटियां फैलाई हुई हैं यदि उनका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए तो नीम के उपयोग से परहेज किया जा सकता है बहुत से पारंपरिक चिकित्सक नीम के बाहरी प्रयोग की बजाय आंतरिक प्रयोग को अधिक लाभकारी मानते हैं सफेद सफ़ेद भटकटैया नामक वनस्पति आधुनिक विज्ञान के लिए भी पहली बनी हुई है आम तौर पर जिस भटकटैया सोलेनम जन्थों को हम अपने आसपास देखते हैं उसके फूलों का रंग बैंगनी होता है सफ़ेद फूलों वाली भटकटैया को दुर्लभ माना जाता है प्राचीन भारतीय ग्रंथों में बार बार इस वनस्पति और इसके दिव्य औषधि गुणों का वर्णन आता है भारतीय पारंपरिक चिकित्सा में इसका प्रयोग पीढ़ियों से हो रहा है इसकी दुर्लभता के कारण पारंपरिक चिकित्सकों और तांत्रिकों को तांत्रिकों के बीच तलवारें खींची हुई है तांत्रिक इस वनस्पति की मुँह मांगी कीमत देने को तैयार रहते हैं वे दावा करते हैं कि इससे गुप्त धन का पता लग सकता है किसी को सम्मोहित किया जा सकता है और तिजोरी में रखने से अतुलनीय धन अर्जित किया जा सकता है पारंपरिक चिकित्सक मानव कल्याण में पारंपरिक चिकित्सक इस उपयोगी वनस्पति को बेहरमी से जंगल से उखाड़कर तिजोरी में बंद कर देने के खिलाफ है उनका कहना है कि इस वनस्पति का मानव कल्याण में उपयोग किया जाए मध्य और उत्तर भारत में रहने वाले पारंपरिक चिकित्सक स्नान के लिए जिन विशेष काढ़ों के प्रयोग का अनुमोदन करते हैं वे सफ़ेद भटकटैया के बिना अधूरे माने जाते हैं तांत्रिकों की लालची आँखों से बचाने के लिए वे जंगल में सफ़ेद भटकटैया की प्राकृतिक आबादी को छिपा रखते हैं और फूलों को समय समय पर एकत्र करते जाते हैं ताकि इसकी पहचान छिपी रहे मनुष्यों के अलावा बहुत से प्रा वन्य प्राणी जिनमें बंदर प्रमुख हैं भटकटिया के उपयोगों के विषय में जानकारी रखते हैं सफ़ेद भटकटैया के आसपास इनकी शाम के समय विशेष उपस्थिति देखी जा सकती है पारंपरिक चिकित्सक सफ़ेद भटकटैया को गेंची यानी हल्दी की हल्दी की एक जंगली प्रजाति के सत्व से सिंचित करते हैं लंबे समय तक फिर उचित अवसर आने पर इनके पूरे पौधों को एकत्र कर लिया जाता है काढ़ा बनाने के लिए ताजी वनस्पति का प्रयोग अच्छा माना जाता है आम लोगों के लिए जिस विशेष काढ़े की अनुशंसा वे करते हैं उनमें सफ़ेद भटकटिया के साथ सिलियारी फलोसिया अर्जेंटिया नामक वनस्पति का ही प्रयोग किया जाता है सिलियारी धान के खेतों के आसपास आसानी से मिल जाता है यह औषधि खरपतवार की श्रेणी में आता है पारंपरिक चिकित्सा में बाहरी और आंतरिक दोनों ही रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है आंतरिक तौर पर फूल आने से पहले और बाहरी तौर पर ज़्यादातर फूल आने के बाद इसका उपयोग किया जाता है आँख या फुडहर जिसे कैलोटोपिस भी कहते हैं का सत्व सिलियारी के लिए उपयोगी माना जाता है इस सत्व से सिलियारी की सिंचाई एक सप्ताह तक की जाती है उसके बाद काढ़े के लिए इसका एकत्रण किया जाता है काढ़ा बनाने के लिए पारंपरिक चिकित्सक पहाड़ी नदी के जल को गंगा जल की तरह पवित्र मानते हैं काढ़े के निर्माण में 15 से 16 घंटों का समय लगता है काढ़े का प्रयोग एक बार ही किया जा सकता है क्योंकि पारंपरिक चिकित्सक इसे लंबे समय तक रखने के पक्षधर नहीं होते हैं दूसरा एक बार तैयार काढ़े दूसरा एक बार तैयार काढ़े को बार बार उबालना या गर्म करना वर्जित है त्वचा रोगियों को तो पारंपरिक चिकित्सक इस काढ़े से दिन में कई बार स्नान करने की सलाह देते हैं उनसे कहा जाता है कि इसे औषधि के रूप में शरीर में लगा लें और फिर सूखने पर ही धोया जाए आम लोगों को इस काढ़े से नहाने के बाद सामान्य जल से स्नान करने की सलाह दी जाती है यह विशेष काढ़ा निश्चित ही लाभकारी है पर इसका तीस दिनों तक नियमित प्रयोग तेढ़ी खीर है विशेषकर दैनिक जीवन की आपाधापी में व्यस्त शहरी लोगों के लिए सफ़ेद भटकटैया के स्थान पर साधारण प्रचुरता से उपलब्ध उपलब्ध भटकटैया का प्रयोग किया जा सकता है पैरी नदी के पानी के स्थान पर कुएं के पानी का उपयोग किया जा सकता है पर घरों तक पाइपों से पहुंचने वाले पानी के प्रयोग से बचना चाहिए क्योंकि वह रसायनों से उपचारित होता है सिलियारी की उपलब्धता कठिन नहीं है काढ़े को तैयार करने की अवधि को आ, कम किया जा सकता है पर इतने परिवर्तन के बाद बनने वाले काढ़े से पारंपरिक चिकित्सक संतुष्ट नहीं दिखते हैं जब उनसे सुखाई गई वनस्पति के, के उपयोग की बात की जाती है तो वे और बिफर जाते हैं पर विशेष काढ़े को आम लोगों के बीच एक बार फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए जैव प्रौद्योगिकी इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकती है यदि पारंपरिक चिकित्सकों को विश्वास में लेकर सफ़ेद भटकटैया के पौधों के टिश्यू कल्चर से बड़ी संख्या में नए पौधे तैयार किए जाएं तो भटकटैया के इस दुर्लभ प्रकार के लिए मारामारी समाप्त हो सकती है वैज्ञानिकों ने इसी तकनीक से सफ़ेद पलाश के असंख्य पौधे तैयार करके आम लोगों को उपलब्ध करवा दिए हैं सारी मारामारी खत्म हो गई और तांत्रिकों का एक बड़ा बाजार खत्म हो गया ऐसा सफ़ेद भटकटैया के साथ भी किया जा सकता है इस दिशा में किसानों की भी सहायता ली जा सकती है यदि वैदिक और जैविक तरीके से इसकी खेती शुरू की जाए तो उच्च गुणवत्ता की वनस्पति प्राप्त की जा सकती है कल्पना करने में कोई गलती नहीं है पर यह अतिशोक्ति ही होगी कि बड़े पैमाने पर काढ़े का निर्माण हो और फिर विशेष पाइपलाइनों से या मौसम अनुसार घरों के स्नान घर तक पहुँचे पर इतना तो किया ही जा सकता है कि युवा उद्यमियों की सहायता से आवश्यक औषधि मिश्रण तैयार करवाकर छोटे पाउचों में आम लोगों को उपलब्ध करवाया जाए ताकि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सके और जन स्वास्थ्य के लिए देश का पारंपरिक चिकित्सकीय ज्ञान काम आ सके सफ़ेद भटकटैया और सिल्हारी से बने इस विशेष काढ़े के बारे में देश के दूसरे भागों के पारंपरिक पारम्परिक चिकित्सक भी जानकारी रखते हैं पर वे इसमें बहुत सी दूसरी जड़ी बूटियाँ भी मिलाते हैं ताकि इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सके डायबिटीज़ के खुले न भरने वाले घावों की सफाई के लिए इसी काढ़े का प्रयोग बस्तर के पारंपरिक चिकित्सक करते हैं पारंपरिक चिकित्सक श्वास और त्वचा रोगों के विकराल रूपों से जूझ रहे रोगियों को इस काढ़े के साथ आंतरिक तौर पर भट भटकटिया की सब्जी खाने की सलाह देते हैं उत्तर भारत के बहुत से पारंपरिक चिकित्सक काढ़े में भटकटिया के दोनों प्रकारों का प्रकारों के प्रयोग की पैरवी करते हैं पर सफ़ेद भटकटिया की मात्रा अधिक रखी जाती है पंकज अवधिया ने अपनी रपट वाइट फ्लावर्ड कंटकारी भटकटैया बेस्ड डिकॉक्शंस इन ट्रेडिशनल हीलिंग ऑफ इंडिया में इस विशेष काढ़े के बारे में फिल्मों और फोटोग्राफ्स के माध्यम से विस्तार से लिखा है यह रपट इंटरनेट पर उपलब्ध है धन्यवाद